श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन आठ मई अठारह पिता पुत्र संवाद पहले माँ बाप या पहले ईश्वर श्री शशि के पिता आए हुए हैं उनके पिता अपने लड़के को मठ से ले जाना चाहते हैं श्री रामकृष्ण की बीमारी के समय प्राय नौ महीने तक लगातार शशि ने उनकी सेवा की थी उन्होंने कॉलेज में बी तक अध्ययन किया था प्रवेशिका में उन्हें छात्रवृत्ति मिली थी इनके पिता गरीब होने पर भी निष्ठावान ब्राह्मण हैं और साधना भी करते हैं शशि अपने माता पिता के सबसे बड़े लड़के हैं उनके माता पिता को बड़ी आशा थी कि ये लिख पढ़कर रोजगार करके उनका दुख दूर करेंगे परंतु इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सबको छोड़ दिया था अपने मित्रों से ये रो रो कर कहा करते थे क्या करूँ मेरी समझ में कुछ नहीं आता हाय माता पिता की मैं कुछ भी सेवा न कर सका उन्होंने न जाने कितनी आशाएं की थी मेरी माता को अलंकार आभूषण पहनने को नहीं मिले मेरे कितने साथ थे कि उन्हें गहने पहनाऊंगा कहीं कुछ भी न हुआ घर लौट जाना मुझे फार सा जान पड़ता है उधर से गुरु महाराज ने कामनी कांचन का त्याग करने के लिए कहा है अब तो जाने की जगह रही ही नहीं श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात शशि के पिता ने सोचा बहुत संभव है अब वह घर लौटे परंतु कुछ दिन घर रहने के पश्चात जब मठ स्थापित हुआ तब मठ में आते जाते ही शशि सदा के लिए मठ में रह गए जब से यह परिस्थिति हुई तब से उनके पिता उन्हें ले जाने के लिए प्रायः आया करते हैं परंतु शशि घर जाने का नाम भी नहीं लेते आज जब उन्होंने यह सुना कि पिताजी आए हुए हैं वे एक दूसरे रास्ते से 9 दो ग्यारह हो गए ताकि उनसे भेंट न हो उनके पिता मास्टर को पहचानते थे वे मास्टर के साथ ऊपर वाले बरामदे में टहलते हुए उनसे बातचीत करने लगे पिता यहाँ करता कौन है यही नरेंद्र सारे अनर्थों का कारण जान पड़ता है सब लड़के राज़ी खुशी घर लौट गए थे फिर से स्कूल कॉलेज जाने लगे थे मास्टर यहाँ कर्ता मालिक कोई नहीं है सब बराबर हैं नरेंद्र क्या करे? बिना अपनी इच्छा के क्या कोई आ सकता है क्या हम लोग सदा के लिए घर छोड़कर आ सके हैं पिता अजी, तुम लोगों ने तो अच्छा किया क्योंकि दोनों तरफ की रक्षा कर रहे हो तुम लोग जो कुछ कर रहे हो इसमें धर्म नहीं है तो क्या हम लोगों को भी तो यही इच्छा है कि शशि यहाँ भी रहे और वहाँ भी रहे देखो तो ज़रा उसकी माँ कितना रो रही है मास्टर दुखित होकर चुप हो गए पिता और साधुओं की तलाश में इतना क्यों मारा मारा फिरता है वह कहे तो मैं उसे एक अच्छे महात्मा के पास ले जाऊं इंद्रनारायण के पास एक महात्मा आए हुए हैं बहुत सुंदर स्वभाव है चलें, देखें ना ऐसे महात्मा को राखाल और मास्टर काली तपस्वी के घर के पूर्व ओर के बरामदे में टहल रहे हैं श्री रामकृष्ण और उनके भक्तों के संबंध में वार्तालाप हो रहा है राखाल व्यस्त भाव से मास्टर महाशय आइए सब एक साथ साधना करें देखिए ना अब घर भी सदा के लिए छोड़ दिया है अगर कोई कहता है ईश्वर तो मिले ही नहीं फिर क्यों अब यह सब हो रहा है तो इसका उत्तर नरेंद्र बड़ा सुंदर देता है कहता है राम नहीं मिले तो क्या इसीलिए हमें श्याम अमुक किसी भी के साथ रहकर लड़के बच्चों का बाप बनना ही होगा आह एक एक बात नरेंद्र बड़े मार्के की कह देता है जरा आप भी पूछिएगा मास्टर ठीक तो है राखाल भाई देखता हूँ तुम्हारा मन भी खूब व्याकुल हो रहा है राखाल मास्टर महाशय क्या कहूँ दोपहर को नर्मदा जाने के लिए जीव में कैसी विकलता थी मास्टर महाशय साधना कीजिए नहीं तो कहीं कुछ ना होगा देखिए ना, सुखदेव भी डरते थे जन्म ग्रहण करते ही भगे देव ने खड़े होने के लिए कहा परंतु वे खड़े भी नहीं होते थे मास्टर योग योगोपनिषद की कथा है माया के राज्य से सुखदेव भाग रहे थे हाँ व्यास और सुखदेव की कथा बड़ी ही रोचक है व्यास संसार में रहकर धर्म करने के लिए कह रहे थे सुखदेव ने कहा ईश्वर के पाद पद्मों में ही सार है और संसारियों के विवाह तथा स्त्री के साथ रहने पर उन्होंने घृणा प्रकट की राखाल बहुतेरे सोचते हैं स्त्री को न देखा तो बस फतेह है स्त्री को देखकर सिर झुका लेने से क्या होगा कल रात को नरेंद्र ने खूब कहा जब तक अपने भीतर काम है तभी तक स्त्री की सत्ता है अन्यथा स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाता मास्टर ठीक है बालक और बालिकाओं में यह भेद बुद्धि नहीं रहती राखाल इसलिए तो कहता हूँ हम लोगों को चाहिए कि साधना करें माया के पार गए बिना ज्ञान कैसे होगा चलिए बड़े कमरे में चले वराहनगर से कुछ शिक्षित मनुष्य आए हुए हैं नरेंद्र से उनकी क्या बातचीत हो रही है चलिए सुने